युवकों के प्रति भारत का भविष्य अथर्ववेद संहिता की एक विलक्षण ऋचा याद आती है जिसमें कहा गया है तुम सब लोग एक मन हो जाओ सब लोग एक ही विचार के बन जाओ क्योंकि प्राचीन काल में एक मन होने के कारण ही देवताओं ने बलि पाई है संग्व संवद्वम समवो मनांसी जानताम देवाभागम यथापूर्वे संजानानाम उपासते देवता मनुष्य द्वारा इसीलिए पूजे गए कि वे एक चित्त थे एक मन हो जाना ही समाज गठन का रहस्य है और यदि तुम आर्य और द्रविण ब्राह्मण और अब्राह्मण जैसे तुक्ष विषयों को लेकर तू तू मयमय करोगे झगड़े और पारस्परिक विरोध भाव को बढ़ाओगे तो समझ लो कि तुम उस शक्ति संग्रह से दूर हटते जाओगे जिसके द्वारा भारत का भविष्य बनने जा रहा है इस बात को याद रखो कि भारत का भविष्य संपूर्णतः उसी पर निर्भर करता है बस इच्छा शक्ति का संचय और उनका समन्वय कर उन्हें एक मुखी करना ही वह सारा रहस्य है प्रत्येक चीनी अपनी शक्तियों को भिन्न भिन्न मार्गों से परिचालित करता है तथा मुठ्ठी भर जापानी अपनी इच्छा शक्ति एक ही मार्ग से परिचालित करते हैं और उसका फल क्या हुआ है यह तुम लोगों से छिपा नहीं है इसी तरह की बात सारे संसार में देखने में आती है यदि तुम संसार के इतिहास पर दृष्टि डालो तो तुम देखोगे कि सर्वत्र छोटे छोटे सुगठित राष्ट्र बड़े बड़े असंगठित राष्ट्रों पर शासन कर रहे हैं ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि छोटे संगठित राष्ट्र अपने भावों को आसानी के सांस केंद्रीभूत कर सकते हैं और इस प्रकार वे अपनी शक्ति को विकसित करने में समर्थ होते हैं दूसरी ओर जितना बड़ा राष्ट्र होगा उतना ही संगठित करना कठिन होगा वे मानो अनियंत्रित लोगों की भीड़ मात्र है वे कभी परस्पर संबद्ध नहीं हो सकते इसलिए ये सब मतभेद के झगड़े एकदम बंद हो जाने चाहिए